रावण राजा तो कहते थे यदि राम जय हो जाएंगे तो इस लंका की ईट ईट कौशलपुर को, को ले जाएंगे पर वे तो आए भी नाम भेजा है केवल लक्ष्मण को वह भी इस कारण से भेजा दे जाए राज विभीषण को मानो लंका वालों ही को रघुनंदन ने जीती लंका लंका वालों ही को दे दी उनकी यह सोने की लंका वह देश जात है धन्य जहां प्रगटे राजा दानी ऐसे वह कोक धन्य जिससे पैदा होते हैं सद ऐसे हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है यह रण का हर मन पर राज राम का है हर तन पर राज विभीषण का भक्त विभीषण हो गए विधिपूर्वक लंकेश अनुमत ने आ कर दिया तब प्रभु को संदेश बोले राजन कीजिए ऐसा ये प्रयास पहुँचे जिसते जान के शीघ्र नाथ के पास यह सुन लगे प्रबंध में नंका के महिपाल बेजा से के निकट दासी दल तत्काल कहा बधाए लोम विध्वंस निशा उत्पात हुआ हो गए प्रकाशित रविकुलपति पत्नी के लिए प्रभात हुआ जाओ तुम उन पर जिनके हो क्या जोर पर आए परे अपना हम दीपक हैं आदर ही क्या दिन के उग आए परे अपना उस दिन तुम चिता रच चुके थे पर आग न सुलगा मैंने दे देना मुझे क्षमा उसकी जो पीड़ा पहुँचाई मैंने तुम बड़े आदमिन हो इसमें से कहती हूँ जो आई मुख में सुख में मत उन्हें भुला जाना जो साथ रहे निष दिन दुख में कुछ कृतज्ञता लाज कुछ कुछ था मन में चाऊ आंखों ने ही की कहा हृदय का भाव तब सबने मंजन कराम धोए उनके केस लगे बनाने बनी साम बनवासिन का वेश सिरगु करके मांग भरे सिंदूर से और मोतियों से के सावल तारावल से सज गई कुसुम के कलियों से सोलह सिंगारों से सज धज करम जब जगदम्बा तैयार हुई चौदह बहनों भवनों के शोभा उस शोभा पर बलिहार हुई इसी समय आए वहां प्रमुदित पवन कुमार जय जननी कह चरण में लोटे बारम्बार तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माली आनंद भरे गदगद स्वर से फिर आशीर्वाद दिया मानी बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा इतना है मुझ पर ऋण तेरा मैं उऋण हो सकती बेटा तभी सजा कर पाल के लाए लंकाधीस बैठे उस पर मैथिली सुमिर कौसलाधीस लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग मध्य झुंड दासियों का पीछे सी बजरंग बानर उस ओर पुकार उठे श्री सीता रामचंद्र की जय हनुमान उधर बोल उठे श्री राजा रामचंद्र की जय अब तो जय का वह तार बना मानो जय जगत कर रहा है पृथ्वी नभ मंडल जल जंगल सब में जयकार भर रहा है वृक्षों से ऐसी वायु चले जो फूले अंगन समाती थी इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी फिर लौटा वहीं पर आती थी फिर लौट वहीं पर आती थी शिविका का वस्त्र हटाती थी जगजन्य का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी रोकस का कपदल नहीं मन के तरल तरंग दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग प्रभु बोले शिविका ठहराओ पैदल सीता को आने दो उस साहेबानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो जे जान लड़ा कर जय बने उन भक्तों से लज्जा कैसे वनवासी जीवन है जिसका उस राज से छटा कैसी इस आज्ञा ने पाल के रुकवा दी अविलंब बाहर आये मुदित मन जग जाया जगदम्ब जो उदिया चल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश त्यों जननी की के ज्योत से चमके मही आकाश चतुरा चंचल चक्षुवें चकित चितैव कहु और रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बने चकोर सोचा हनुमत ने तभी आज देव अनुकूल स्वामी स्वामिन के लिए ले आऊं कुछ फूल उस ओर भक्त से भरे हुए बजरंग चल दिए उपवन को इस ओर वियोगिन ने आकर देखा अपने जीवन धन को पर जीवन धन ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया वही मानो निज मन के भावों को भामा पर प्रकटित किया वहीं पति मन की सब भावना गए जान की जान सोचा प्रभु जी सोचते वही करो विधान अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वे बन जाना होगा पावक यदि मेरी साक्षी दे तो सब कलंक मिट सकता है जला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है यह सोच लखन को आज्ञा दे देवर तुम्हें आज्ञाकारी हो अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो अतिशीघ्र जलाओ ज्वालाय कुछ सोचो मत स्वीकार करो आज्ञाकारी कब भला आज्ञा सकता टाल जो आज्ञा यखन ने वही लगा दी ज्वाल जो ही लपटों का बढ़ावे भेगे और विस्तार जगजन्य जगदम्बिका कहने लगी पुकार दुनिया के अविश्वासियों को हे ज्वाले उत्तर देना तुम मन से भी पाप निहाऊ मै तो भस्म मुझे कर देना तुम यह कह कर लिपटी लपटों से कपिदल पर छाया खेद वहां घटना यह घटी प्रगट में थी पर गुप्त और था भेद वहां यह दंडक वन का है प्रसंग पावक में सिया समाई थी प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को ज्वाला में कूदी जग जननी जग का संदेह मिठाने को इसी समय पुष्पो सहित आये श्री बजरंग दंग रह गए देख कर ऐसा रंग कुरंग सुना जब सुग्रीव से माँ का अग्नि प्रवेश सहान आत्मा से गया मन का दारुण क्लेश लाल लोचनों से हुई प्रगट क्रोध की ज्वाल भ्रगुटे कुटिल कराल कर बोल उठे तत्काल